महाभारत द्रोण पर्व सण्डवती तमोध्याय दोनों पक्षों के प्रधान वीरों का द्वंद्व युद्ध संजय राजन संग्राम उवाच राज्य यतो मम गुरुण पांडवा संजय कहते हैं राजन कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार युद्ध हुआ था उस आश्चर्य संग्राम का मैं वर्णन करता हूँ कर प्रमुखे स्थित प्रयोधय रणे पार्थ द्रोण विभिद सब व्यूह के द्वार पर खड़े हुए द्रोणाचार्य के पास आकर पांडवगण उनकी सेना के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से रण क्षेत्र में उनके साथ युद्ध करने लगे दृढ़ पार्थान प्रार्थयान हो महध्य सह द्रोणाचार्य भी महान यश की अभिलाषा रखकर अपने व्यूह की रक्षा करते हुए बहुत से सैनिकों को साथ लेकर सम्रांगण में कुंती पुत्रों के साथ युद्ध में संलग्न हो गए सुसंकृद हित आपके पुत्र का हित चाहने वाले अवंती के राजकुमार विन्द और अरविंद ने अत्यंत कुपित हो राजा विराट को दस मार मारे विराट महाराज ताक्रांत पराक्रम सानु राजा विराट ने भी समरभूमि में अनुचरों सहित खड़े हुए उन दोनों महापराक्रमी वीरों के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध किया तम युद्धम समुभव दारुणचोद द्याम, द्याम भले। जैसे वन में सिंह का दो महान हाथियों के साथ युद्ध हो रहा हो उसी प्रकार विराट और भिन्द अनुभिंद में बड़ा भयंकर संग्राम होने लगा जहा पानी की तरह खून बहाया जा रहा था बाल ही कम वृषभ युद्धे जाग्ञ से आज कही तक्षणही खो रही बर्मा सि महाबली श्रिकंड ने युद्ध में वेगशाली बालिक को मर्मस्थानों और हड्डियों को वितीन कर देने वाले भयंकर तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुँचाई बाल को याग्ञ से नू हेम पुंकिलातपर्वी इससे बालिक अत्यंत कुपित हो उठे उन्होंने शान पर तेज किए हुए सुवर्ण में पंख से युक्त और झुके ही गांठ वाले नौ बाणों द्वारा शिखंडी को घायल कर दिया यद युद्धम अभवद समाकुलम सरसक्ति समाकुलेरुणाम त्रास जननम सूराणाम हर्षवर्धनम उन दोनों के उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया उसमें बाणों और शक्तियों का ही अधिक प्रहार हो रहा था वह भीरु पुरुषों के हृदय में भय और सूरवीरों के हृदय में हर्ष की वृद्धि करने वाला था ताभ्याम तत्र शर मुक्त अंतरिक्षम दिशा तथा अभवत समृतम सर्व न प्राज्ञा यत किंचन उन दोनों भाइयों के छोड़े हुए बाणों से वहाँ आकाश और दिशाएं सब कुछ व्याप्त हो गया कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था योदया मा सज प्रति गजम यथा शिव देशी गोवासन ने सेना सहित सामने जा काशीराज के महारथी पुत्र के साथ रण क्षेत्र में उसी प्रकार युद्ध किया जैसे एक हाथी अपने प्रतिद्वंदी दूसरे हाथी के साथ युद्ध करता है सुसुभे जोधन धड़े क्रोध में भरे हुए बालिक राज महारथी द्रोपदी पुत्रों के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे मन पांचों इंद्रियों से युद्ध करता हुआ सुशोभित होता है देहधारियों में श्रेष्ठ महाराज द्रौपदी के पुत्र भी चारों ओर से बाण समूहों की वर्षा करते हुए वहां बाल्मिक राज के साथ उसी प्रकार बड़े वेग से युद्ध करने लगे जैसे इंद्रियों के विषय शरीर के साथ सदा जूझते रहते हैं वाष्ण सात आज कि नौ आपके पुत्र दुशासन युद्ध स्थल में झुके ही गांठ वाले नौ तीखे बाणों द्वारा विष्णुवशी सात्विकी को घायल कर दिया सोतवि बलवता महे श्वास नन्विरा सूर्च्याम जगामासु सात् सत्यविक्रम बलवान एवं महान धनुर्धर दुस्शासन के बाणों से अत्यंत बिंध जाने के कारण सत्य पराक्रमी सात्विकी को तुरंत ही थोड़ी सी मूर्छा आ गई समास्वस्तु वाष्ण तो पुत्र महारथम दिव्या कंक पत्र भी थोड़ी देर में स्वस्थ होने पर सात्विकी ने आपके महारथी पुत्र शासन को कंक की पाख वाले दस बाणों द्वारा तुरंत ही घायल कर दिया तावनम दृढ़म विध्वाम अन्योन्या घायल हो समांगण में दो खिले हुए पलास के वृक्षों की भाति शोभा पाने लगे अलम्बुस्तु संक्रुद्ध कुंत भोज सरार्ज अशोभद्र सम्याम पुष्पाध्य राजा कुंती के बाड़ों से पीड़ित हो अत्यंत क्रोध में भरा हुआ राक्षस अलम्बुस फूलों से लदे हुए पलास वृक्ष के समान एक विशेष शोभा से संपन्न दिखाई देने लगा ततो रक्षो कुंती बहु विधुराय अनधन भैरव नादम् वाहिन्या प्रमुखे तब फिर राक्षस ने बहुत से लोहे के बाणों द्वारा सजा राजा कुंती भोज को घायल करके आपकी सेना के प्रमुख भाग में बड़ी भयंकर गर्जना की ततस्तौ समरेशोधयंतौ परस्परम दादृशो सर्वसैन्या चक्र जम्भो यथा पुराम् तदनंतर संपूर्ण सेनाएं पूर्व में एक दूसरे से युद्ध करने वाले इंद्र और ब्रम्हाुर के समान सम्रांगण में परस्पर जूझते हुए उन दोनों सूरवीरों को देखने लगीं शकुनिम र्रम्भसम युद्धे कृतभरम चारत माद्री पुत्री च संद्धर धर्यता भारत क्रोध में भरे हुए दोनों माद्री कुमारों ने पहले से बांधने वाले और युद्ध में वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाले को अपने बाणों से अत्यंत पीड़ित किया। दया संधिता राजन तो राजन इस प्रकार वहाँ महाभयंकर जनसंहार चालू हो गया जिसकी परिस्थिति को आपने ही उत्पन्न किया है और कर्ण ने उसे अत्यंत बढ़ावा दिया है रक्षितास्तव स्थ पुत्र क्रोधमूलो हताशन या इमा पृथ्वीराज दग्धम सर्वाम समुदय महाराज आपके पुत्रों ने उस क्रोध मूलक वैर की आग को सुरक्षित रखा है जो इस सारी पृथ्वी को भस्म कर डालने के लिए उद्यत है शकुनी पांडुपुत्राभ्याम कृत सभिमुख सरय न स्मजाना कर्तव्यम युद्ध किंचित पराक्रम पांडुकुमार नकुल और सहदेव ने अपने ही बाणों द्वारा शकुनी को युद्ध से विमुख कर दिया उस समय उसे युद्ध विषय कर्तव्य का ज्ञान न रहा और न कुछ पराक्रम का ही भान हुआ मारो क्या उसे देख कर भी महारथी माध्री कुमार नकुल सहदेव उसके ऊपर पुनः उसी प्रकार बाणों की वर्षा करते करने लगे जैसे दो मेघ किसी महान पर्वत पर जल की धारा बरसा रहे हो बहु भी सन्नत पर्वपी सब सन्नतोड़का सौ बल झुकी हुई गाठ वाले बहुत से बाणों की मार खाकर सुबल पुत्र शकुनी वेघशाली घोड़ो की सहायता से द्रोणाचार्य की सेना के पास जा पहुंचा। घटोत्कच सूरम पहुँचा घटो राय मध्यम इधर घटोत्कच ने अपने प्रतिद्वन्दी सूर राक्षस अलायु का जो युद्ध में बड़ा वेगशाली था मध्यम वेग का आश्रय लिए सामना किया तयोर युद्ध महाराज चित्र इवाभवत ही पूर्व काल में श्री राम और रावण के युद्ध में जैसी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी उसी प्रकार उन दोनों राक्षसों का युद्ध भी विचित्र सा ही हुआ ततो युधिष्ठिरो राजा मद्र राजा नमा राजा युधिष्ठिर ने युद्ध में को बाणों से घायल करके पुनः सात बाणों द्वारा उन्हें भिन्न डाला तथा प्रवृत युद्धम तयरत्य पूर्व युद्धम संबराबर नरेश्वर जैसे पूर्व काल में संभ्रास महान युद्ध हुआ था उसी प्रकार उस समय उन दोरों में अत्यंत अद्भुत संग्राम होने लगा। अयोध्या से नया आपके पुत्र विमसती चित्रसेन और विकर्ण ये तीनों विशाल सेना के साथ रहकर कर के साथ युद्ध करने लगे यही श्री महाभारते द्रोण परवड़ी जयद्रथवध पर द्वंद युद्धे संबोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में द्वंद्व युद्ध विषय छानवेवा अध्याय पूरा हुआ